श्रीपुराण वायता मत मतंगवदनों आकाश आकाशदेहो दिग्बा सोम सूर्योचन ऐरावताए दिग्गज नित्यसमर्जिता शिव गया विघ्नसुरादीना विघ्नेश शिवभा सत्कृत्य शिव योराज्ञाम स्वयं सतुकांकित जिनका मतवाले हाथी का सामुख है जो गंगा उमा और शिव के पुत्र हैं आकाश जिनका शरीर है दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके तीन नेत्र हैं ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनके नृत्य पूजा करते हैं जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मध की धारा बहती रहती है जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव के आज्ञा सिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। सन्मुख शिव समूत शक्तिवद्र धर प्रभु अग्नेश तनयो देव पर पुनः गंगायांबाया कृत्का नाम तथा च विशाखे चाखेन नैगमेयेन चावृत इंद्रजिचे इंद सेना तारकासुरजित शैलाना वेर्मुख्या सते तेजस तत्चाकरख्य सतपत्रेख कुम सुकुमरादाण मह शिव प्रिय शिवासक्त शिवपादाचक सदा सत्कृत्य शिवराज्ञाम समेत दिशतु कांखितम जिनके छह मुख हैं भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा शिवा के बालक हैं गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं विशाख शाख और नैगमे इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है जिनके अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान हैं नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं शिव के प्रिय शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे ज्येत सर्वश्रेष्ठ और वरदानी ज्येष्ठा देवी जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे त्रैलोक्य विता साक्षा उागणाबिका जगश्रेष्ठिविध्य ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात्वाया प्रविभक्ता भ्रवोरतरश्चिता दाक्षाणी सती मेना तथा हेमुवती हिमा कौशिक्या जननी भद्रका अपर्णा अपर्णाया पाटला त्रैलोक्य विता साक्षात उल्का कुलाठी जैसी आकृति वाली गणाबिका जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई शिवा के दोनों भावों के बीच में निकली थी जो दाक्षायणी सती मेना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं कौशिकी भद्रकाली अपर्णा और पाटला की जननी हैं नित्य शिवारचन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्र रुद्राणी कहलाती हैं वे शिव और शिवा के आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मनोवांचित वस्तु दे चंड सर्वगणेशान शोरवदन संभव स्वृत्य शिवजोराज्ञा से समस्त शिवगणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें